गाड़ी राम रामेति मधुरम मधुराक्षर आरोह कविता शाखा वंदे वाकोकिथकर्तनम त्र तस्तकांजलि बापूर्ण लोचनमार नमत राक्षक कृतार्थ देव वंद दिनेश वंशनंदनम सुशोभिभालचंदन नमाश्व गोपालिय पूज्यशालं भव श्याम तनु सुशोभम विभंग्रम कलणुव श्री धारमण नमा जन्माद से तोन्वयाद तरतचाथे स्वभ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव मुहय तेजो वारी मृदा यद विनिम ये सर्गो मृषा धामना दा निरस्तुक सत्य परम धीमह अहो बतन कालकूटम जिगांसी अय यदाप्य साधु ले गति धार्त्युचिता कंवा दयालु शरण व्रजेम मनोजब मारत तोल्यगम जितेन्द्रि बुद्धिवता वरिष्ठ वातामज वानूथ मोख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये वंदेहम श्री गुरीश्री उत्पदकून्वैष्णवांस श्रीरूप श्री साग्र जाते सह गण रघुनाथ सजीव सावधत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य दीराधा कृष्ण कृष्णपाद गणलिता श्री विशाखाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे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 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जय जय श्री सीता जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री श्रीराधे श्याम कौशल्यानंद भूषण श्री दशरथ नंदन भरताग्रज लोकाभिराम श्री राम की महती करुणा कृपा से हम सभी भक्त प्रवर श्रोता प्रवर वैष्णव प्रवर इस सीताराम मई रामायण में अवगाहन का स्नान का अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि का प्रण लेकर इसमें अवगाहन का स्नान का एवं आचमन का प्रयोजन लेकर यहाँ समुपस्थित हुए हैं महाराज अभी तक कथक कल कथा हमने ताड़का के ऊपर करी थी ताड़का के वध के बारे में बताया मारीच को कैसे घायल करा है सुबाहू को लक्ष्मण जी ने कैसे मारा है उसकी चर्चा हुई है और जब छ दिन छः रात्रि तक जब भगवान विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए वहाँ नियुक्त रहे और जब यज्ञ पूरा हो गया और हो जाने के बाद जब भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पास पहुंचे तो पहुंचने के बाद हाथ जोड़ के कल इसकी चर्चा हुई थी हाथ जोड़ के विश्वामित्र से कहते हैं कि हम आपके किंकर हैं और इसकी व्याख्या भी बताई थी कि किंकर क्या है किंकर शब्द का अर्थ क्या होता है और भगवान श्री राम किंकर क्यों हैं? भगवान श्री राम किंकर इस वजह से हैं वैसे तो हमेशा भगवत किंकर होते हैं हम सब किंकर किंकरी होना चाहते हैं उस तरीके की गोपी होना चाहते हैं जो हाथ जोड़ के श्री राधा कृष्ण की सेवा में सीता राम की सेवा में साकेत में वृंदावन में वहाँ पहुँच उनकी सेवा कर सकें परंतु भगवान श्री राम भी हाथ जोड़कर भक्तों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं क्योंकि गीता जी कहती है योग क्षेम व्यायाम हम हाँ कि अगर कोई मेरा भार उठा लेता है हाँ यानी कि मेरी भक्ति करना चालू कर देता है तब मैं उसकी भक्ति करता हूँ तब मैं उसका भार उठाता हूँ और उसके जीवन के अंदर जिस चीज की भी कमी होती है उसे मैं स्वयं जाके पूरा करता हूँ और ये आश्रित हमने देखे भी हैं माधव दास जैसे आश्रित महाराज जीवन के अंदर जीवन की उस बेला में जब वह वृद्ध हो चले थे जगन्नाथपुरी में आपका निवास था एक बार जब कर रहे थे कीर्तन कर रहे थे तीन दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं तो जगन्नाथ देव ने महालक्ष्मी से कहा कि भाई मेरा भक्त वहां पर बैठा हुआ भजन कर रहा है मेरे नाम का संकीर्तन कर रहा है तुम वहां जाओ और जाके मेरे भक्त को कुछ प्रसाद खिलाओ तो महालक्ष्मी जगन्नाथ जी का स्वर्ण का थाल हाँ सोने का थाल जिसमें पूरा प्रसाद महाप्रसाद रखा हुआ था उसे लेके माधव दास के पास गई है माधव दास को दिया है माधव दास को तब तक पता नहीं था माधव दास ने खाया खाके अमृतानुभूति हुई है उसे दिव्यानंद प्राप्त हुआ है जब जैसे ही दिव्यानंद प्राप्त हुआ रोने लगे कि बताओ मेरे भगवान को अः आ, मेरे भगवान को इतना समय मैंने इतना समय मेरे अपने भगवान से ले लिया कि उन्होंने महालक्ष्मी को जो उनकी सेवा के अंदर रत रहती हैं उनको मैं वहां से छोड़ के यहाँ पर उन्हें भेजना पड़ा क्योंकि मैं भूखा रहा महाराज थाल यहां पे पहुंच गया जब मंदिर के अंदर थाल नहीं मिला तो हल्ला हुआ राजा के पास सूचना पहुँची राजा के पास सूचना पहुँची राजा ने सैनिकों को भेजा है सैनिक जब इधर से उधर सब ढूंढने के लिए गए हैं अरे भाई वो सोने का थाल कहा गया सोने का थाल कहा गया माधव दास के यहाँ पे प्राप्त हुआ उसकी कुटिया में प्राप्त हुआ उसे चोर समझ लिया राजा ने सौ कोड़े लगाने का हा? लगाने का उसे बोल दिया कि भाई सजा दे दी कि इसको सौ कोड़े लगेंगे माधव को जगन्नाथपुरी में लाके सौ कौड़े लगाए गए हैं पर उसे कुछ अनुभव नहीं हुआ ये तो जब मंदिर के अंदर पुजारी सेवा कर रहे थे आचार्य गण सेवा कर रहे थे तो भगवान जगन्नाथ के शरीर पर पीठ पर निशान दिखे पूछा जय जय आपके पीठ पर ये निशान आए कैसे हैं बोले यह निशान उन्हीं कौड़ो के हैं जो तुम तो माधव दास को मार रहे थे महाराज इस कथा को मैं इस वजह से बता रहा हूँ आश्रित की वजह से अः कि जब वह माधव दास खूब रोए हैं कि भगवान तुमने मेरे हा हक के कौड़े तुमने स्वयं क्यों खाए हाँ? जब वह वृद्ध हो चले तब उनके भक्त माल के चरित्र के अंदर आता है कि जगन एक जब वृद्ध हो गए एक बार महाराज उन्हें दस्त लग गए हां शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठ के बाथरूम भी जा सके उस समय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ देव मंदिर से माधव दास के पास आते थे और अपने हाँ अपने कंधे पर उसे उठा के वहाँ लेके जाते थे सौछ के लिए लेके जाते थे दस्त करते तो दस्त करने के बाद शरीर के अंदर इतनी ताकत भी नहीं होती थी कि महाराज अपने को शुद्ध कर लें तो जगन्नाथ जी स्वयं अपने हाथों से आ, उनको शुद्ध करा करते थे वो रोते थे जगन्नाथ यह तुम्हारा काम नहीं है हाँ ये तो मैं शूद्र हूँ मैं निम्न हूँ मैं यह हूँ यह मुझे तुम क्या कर रहे हो तुम तो भगवान हो तुम तो सच्चिदानंद रूप हो तुम तो शुद्धाविग्रह विग्रह हो तुम्हें तो जाके बैठ जाना चाहिए ह यहाँ पे नहीं आना चाहिए उस समय पर जगन्नाथ स्वामी स्वयं इस बात को कहते थे हाँ जब तूने मुझे अपना जीवन दे दिया अः अब तू मेरा आश्रित हो चुका है वैसे ही मैं तेरे उस प्रेम का आश्रित हो चुका हूं अः तू कितना भी मना कर ले अब तो मैं तेरे लिए जीता हूं किंकर जहां जहां पे माधव दास को जरूरत पड़ी हाँ जब जब जरूरत पड़ी चाहे देह ने साथ नहीं दिया हाँ जगन्नाथ देव अपने मंदिर से उठ के जगन्नाथपुरी से निकल के जंगल में जाके उस माधव दास की सेवा करा करते थे ये किंकर का भाव है हाथ जोड़ के खड़ा है कि मेरा भक्त एक बार मुझे सेवा का मौका तो दे पांडवों ने भी हाँ, पूरी महाभारत के अंदर पांडवों के संग भी तो यही हुआ हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते थे पितामह को इतना फटकारा दुर्योधन ने इतने दिन हो गए बड़े बड़े महारथी मर गए हैं बड़े बड़े महारथी मर गए भीष्म पितामह तुमने तो चूड़ियां पहन के रखी हुई है ये पांच पांडव नहीं मारे जा रहे हैं तुमसे इतना फटकारा कि महाराज इतनी ग्लानी और क्रोध में हो गए और होके बोले पांच तीर निकाले और तीर निकाल के बोले इन पांच तीरों पे पांच पांडवों की मृत्यु लिखी है कल सूर्योदय होते इन पांचों को मार दूंगा पांचों पांडवों को मालूम चल गई परंतु आराम से सो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को चिंता हो गई वह नहीं सो रहे हैं वह भागे भागे जा रहे हैं कभी किस द्रौपदी के पास गए हे द्रोपदी सुन एक बात है बोले क्या बोले तुझे अपने बाल बांधने हैं द्रोपदी ने शपथ ले रखी थी जब से दुशासन ने महाराज उसके बाल खींचे थे जब तक इसे मार नहीं दिया जाएगा हाँ ता और जब तक इसके खून से मैं अपने बाल नहीं दो लूंगी ये बाल नहीं बांधूंगी उसके पास गए तुझे अपने बाल बांधने बोले नारी हूं मर जाऊंगी पर बाल नहीं बांधूंगी बोले तू वैसे ही मरने वाली है बाल बांध ले अर्जुन के पास पहुंचे अर्जुन तेरा साथ चाहिए तेरा साथ चाहिए क्या होगा क्या करना है क्या करना है बोले अच्छा एक युक्ति है सुन मेरी बात यहाँ पर महाराज पार्टी मरनी चालू हो गई दुर्योधन के पक्ष में अरे कल सुबह तो यह सब के सब मर जाएंगे सुराओं को बुलाया है कि भारत सुरा आई है बहुत सारे पेय पदार्थ आए हैं यह पी रहे हैं नृत्य कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सन्यासी के वेश में ह भगवान श्री कृष्ण अपने ही वेश में और अर्जुन सन्यासी के वेश में वहां पधारे हैं उस सभा के अंदर अर्जुन का वेश कोई नहीं समझ पा रहा है हाँ सब नृत्य कर रहे हैं उस समय में भगवान श्री कृष्ण बोले अरे यह सन्यासी देख रहे हो इससे बढ़िया नृत्य कोई नहीं कर सकता है दुर्योधन बोला अरे ऐसी क्या बात कर रहे हो अः अरे बड़े बड़े यहां पर योद्धा जरूर है परंतु नृत्य बड़े नृत्य कौशल है उनके अंदर बोले नृत्य करवा के देख लो हाँ यहाँ तो यहाँ तो भाई अपसरा से सीख के आए थे ना हाँ जब अर्जुनी बने थे अप्सरा से सीख के आए थे अप्सरा से सीखा हुआ अर्जुन का वह नृत्य यहाँ पे अपना नृत्य कौशल दिखा रहे हैं नृत्य विद्या को दिखा रहे हैं ऐसा नृत्य किया ब्रह्मचारी ओ, सन्यासी वेश में कि हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया हा? दुर्योधन आके गले लगता है आके बोलता है अरे वाह वाह वाह बता तुझे मैं क्या दू क्या दू क्या दू हगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे इसे एक बड़ी लालसा है बड़ी इच्छा है ये स्तनापुर के राजा का मुकुट कैसा होता है यह पहन के पंद्रह मिनट के लिए देखना चाहता है क्योंकि आप बहुत बड़े हो डर रहा है कुछ कह नहीं पा रहा है इसने मुझसे आके कहा है ये एक बार फीलिंग लेना चाहता है ये इतना भारी मुकुट हाँ इसमें क्या वैभव है किस वैभव का तुम आनंद लेते हो उस वैभव का आनंद लेना चाहता है अच्छा बोले ठीक है अरे ले ले बिल्कुल पंद्रह मिनट के आधे घंटे के लिए ले जा जाए हुए था महाराज पिए हुए आदमी तो एक सबसे बड़ा दयालु होता है आ? सबसे बड़ा दयालु होता है हमने तो अपने यहाँ की परिवार की खुदकी एक बताई पी के आ गया था बाबा साहब के समय हा अरे क्या अपने को बहुत बड़ा आदमी समझते हो तेरे जैसे मैंने यहाँ पे हजारों आदमी खरीद लिए ये कर दिया वो कर दिया आ? अरे तेरे यहाँ पे ये है तो क्या है मेरे यहाँ पे इतना सब कुछ है हमारे बाबा साहब वो बोला हाथी का बेच अपने हाथी को बेच अपने इसको हाँ बाबा साहब ने उस पकड़वाया और पकड़वा के तेखाने में रखवा दिया रात्रि पर सुबह जब उठा उठने के बाद बुलाया बोले हा भैया कितने रुपए तेरे पास हाथी वाथी खरीदेगा भैया खरीदेगा बोले जिसे खरीदना था ना वो उसकी वो तो कब का चला गया है तो बड़े पैसे वाले हो जाते हैं पीने के बाद तो तो यहां पर भी दुर्योधन बोला ये ले मुकुट ये ले मुकुट इस मुकुट को ले और जो करना है उसका आनंद ले स्वचंद रूप से यहां पे घूम और इस वैभव को समझ जो दुर्योधन देखता है और जो दुर्योधन जीता है तो वो अर्जुन कृष्ण के संग आए थे हाँ। मुकुट ले लिया यहां पर मुकुट लिया है मुकुट लेने के बाद भीष्म पितामह के पास पहुंचे मुकुट पहना हुआ है अर्जुन ने भीष्म पितामह अपनी हाँ। अपने ध्यान में बैठे हैं थोड़ी सी आंख खुली तो मुकुट चमकता हुआ दिखा तो लगा अरे दुर्योधन आया है क्यों आया है जब बोल दिया कल पांचों पांडव मर जाएंगे तो आया किस बात के लिए घर जा नहीं मुझे मालूम है पांचों पांडवों की कल मृत्यु निश्चित है परंतु महाराज बड़े सालों से इन पांचों को अपने हाथ से मारने की इच्छा है आप मार दोगे तो वो इच्छा दब के मर जाएगी मैं चाहता हूं कि आप वो पांच बाणों को जिस जिसपे आपने उन पांडवों का नाम लिखा है वो मुझको दे दो हैं अर्जुन हा हैं अर्जुन दुर्योधन की आवाज में दुर्योधन का वेश बना दुर्योधन का मुकुट लेके वहां पर पहुंच गए जा वहां रखे हैं ये मुकुट वहा वहां, वहां रखे है तीर जाके ले जा मार तू खुद ही मार दे तीर उठाए पतली गली से सटक लिए अब कृष्ण द्रौपदी के पास जाते हैं बाल बांध ले दुर्योधन की पत्नी बन जा बोले बाल नहीं बांधूंगी मर जाऊंगी बोले मरना तो है ही है लाली हाँ जब क्योंकि तेरे पांचों पतियों की मृत्यु निश्चित है आ, इससे बढ़िया है बांध ले बांध ले मान बाल बंधवाए मान गई लेके आए तब की कथा आप सबको मालूम है कैसे भीष्म पितामह सोच रहे थे दुर्योधन की पत्नी आई है और द्रौपदी को कह दिया यहाँ तेरा पति तेरे सब पति चिरायु हों द्रौपदी ने उस समय पर कहा कैसे चिराय होंगे तब देखा अरे राम ये तो द्रौपदी थी ये पूरी कथा आप सबको मालूम ही है अगले दिन जब महाराज युद्ध हुआ दुर्योधन इंतजार कर रहा है कि विषम पितामह कब निकालेंगे पांचों बाणों को और पांचों पांडवों को मार देंगे पितामह इंतजार कर रहे हैं दुर्योधन कब निकालेगा पांच बाढ़ों को जो कल लेके गया है और इन पांचों पांडवों को मारेगा और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में हंस रहे हैं सुबह से सूर्यास्त्र की बेला आनी चालू हुई सूर्यास्त्र की बेला आनी चालू हुई और जब सूर्यास्त्र की बेला आनी चालू हुई है दुर्योधन भागा भागा, भागा... पहुंचा है भीष्म पिता के पास और उनसे बोला अरे कब मारोगे आप पिता कब मारोगे इनको बोले मैं बाढ़ तो तू लेके गया हुआ है बोले बाण अरे मैं कब आया आपके पास बोले तेरा मुकुट देखा था मैंने बोले नहीं वो तो मैंने ब्रह्मचारी को दे दिया था हा? हाँ यहां पर कृष्ण कन्हैया हंस रहे हैं बोले अरे पांडव तो मेरा आश्रित है इसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के इन पांडवों के लिए तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूं सुबह से लेकर रात्रि तक महाभारत के अंदर महा कितने ऐसे आख्यान और कथाएं आई हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण सोए नहीं है रात्रि रात्रि भर सोए नहीं है हा पांडव सो रहे हैं अर्जुन विशेषकर सो रहे हैं किसी को चिंता नहीं है चिंता सिर्फ एक को पूरे महाभारत के अंदर और वो थे कृष्ण सिर्फ कृष्ण बहुत गलतियां करी थीं इन पांडवों ने बहुत गलतियां करी पर आज विषय नहीं है उन सब गलतियों का और महाभारत एक अलग पूरा कथा है एक अलग विषय है हाँ। पर आश्रितों की बात है किंकर की तरह से हाथ जोड़कर अपने भक्तों के लिए खड़े हो जाते भक्ति क्या है बोले जब विचारों के अंदर भगवान आ जाए वह भक्ति योग कहलाता है जब विचारों के अंदर भगवान आ जाए जीवा पे आए ठीक है सबके पे आते हैं यह महाप्रभु के संग भी तो यही बात हुई थी ना वैष्णव कौन है बोले जो एक नाम ले ले बोले वैष्णव कौन है धीरे धीरे कर करके तो महाप्रभु उस उत्कृष्ट को परिभाषा को सुनना चाहते थे वही वैष्णव है जो सुबह से लिखे रात्रि तक कृष्ण नाम जप करे जिसकी सब कर्म इंद्रिया सब ज्ञान इंद्रिया भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सरलतम रूप में जो भगवान श्री राम का एक बार नाम ले ले वही वैष्णव ये नर्सरी वाला वैष्णव एक पीएचडी वाला वैष्णव पहले वाला सीख रहा है जब करना सीख रहा है भक्ति योग के मंदिर के अंदर स्कूल के अंदर विद्यालय के अंदर पहुंच के एडमिशन ले लिया है हा परंतु जब नर्सरी के अंदर पहुंचते हो तो लिख पढ़ नहीं पाते सीखते हो लिखना और पढ़ना उसी प्रकार से भक्ति योग क्या है बोले जिस दिन पढ़ लिखने के बाद समझने के बाद भगवान आपके विचारों के अंदर बैठ जाए वही भक्ति योग है और जब यह विचार आपके विचार भगवान को आना चालू हो जाए यह सिद्धता है जब भगवान आपके भक्ति को मानना समझ के आपका ध्यान चालू करते हैं वह सिद्धता होती है वह प्रेम होता है वह प्रेम की दशा होती है भक्ति और प्रेम में यही अंतर है भक्ति में आप सोचते हो प्रेम में वह सोचता है भक्ति में हम कैंकर्र का स्वभाव से भाव से उन भगवान की सेवा करते हैं हाँ प्रेम में वो कैंकर्रे का भावला के सेवा करता है हा? भक्ति अलग है प्रेम अलग है भक्ति से प्रेम प्राप्त होता है प्रेम से भक्ति प्राप्त नहीं होता और सभी नारद भक्ति सूत्र में माधुर्य कदम्बनी भक्ति रसामरस सिंधु ज्वल नीलामणी किसी भी शास्त्र को ले लो रस शास्त्र भक्ति शास्त्र प्रेम शास्त्र को ले लो श्रृंगार आदि शास्त्रों को ले लो हर शास्त्र के अंदर बात करी गई है भक्ति जो है उससे प्रेम आता है भक्ति भक्ति से प्रेम आएगा प्रेम से भक्ति नहीं आती है भक्ति क्या है चैतन चरितमृत के अंदर कहते हैं भक्ति लोटा बीज बीजे बीज है प्रेम क्या है प्रेम उसका फल है तो यहां कैंकर हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान श्री राम किसकी सेवा में है बोले अपने गुरु की सेवा में क्यों है क्योंकि पिता से पूछकर कर वह उन गुरु की शरण पा चुके हैं अब एक ही कर्तव्य है गुरु की सेवा यज्ञ पूर्ण हो गया वशिष्ठ मुनि खुश हो गए अब विक्रमादित्य विश्वामित्र खुश हो गए विश्वामित्र खुश हुए अब विश्वामित्र से अः हा? कैंकर हाथ जोड़कर राम और लक्ष्मण खड़े होकर पूछते हैं कि हे भगवान अब क्या आ गया है बताइए अब हम आपकी क्या सेवा करें आज केक राम विवाह के तय बनो है, बस है। अच्छा तो फिर रोज बना किसी भी दिन करा देंगे आज भी ना लगे वो हाँ <laughs> आज भी राम विवाह ना आए क्योंकि <laughs> समय देख रहा हूं अभी तो शुरुआती वही है <laughs> तो महाराज कथा के अंदर आता है कि भगवान आ, राम से विश्वामित्र ने कहा है कि भाई एक यज्ञ तो तुमने ब्राह्मण का करा दिया संपूर्ण विधि से यह यज्ञ हुआ है अब चलो एक यज्ञ है है पर एक बहुत सुंदर सुंदर धनुष धनुष उस को दशरथ जी महाराज ने देवताओं से प्राप्त करा है और उस धनुष की वह प्रतिदिन पूजा करते हैं अः आओ चलो अब उस यज्ञ के लिए चलते हैं भगवान श्री राम जरा हिचके वो सोचने लगी अरे मैं तो राजकुमार हूँ मैं तो दशरथ जी का पुत्र हूँ दशरथ नंदन हूँ ऐसे कैसे बिना बुलाए किसी के हाँ जा सकता परंतु पर वो विश्वामित्र समझ गए या, बहुत सारे वावा, वावा हमसे ना याद हो रहे नाम कन्हैया वाले सब नाम याद है अरे बड़ी कठिनता की चीज है छोटी मोटी फॉर्म भी ना है ना तो महाराज विश्वामित्र ने विश्वामित्र ने कहा है कि जब गुरु को कहीं के लिए बुलाया जाता है तब शिष्य का भी उसी में न्योता हो जाता है अब जब बी को बुलाओगे तो ड्राइवर तो जाएगा ही जाएगा बाहर हमें भारत में तो वैसो चले कि जब किसी की शादी होए तो लोगों को खाने पीने को तो रहवे ही रह शादी की दावत में और जितने भी घर के काम करने वाले हैं और ड्राइवर हैं वो भी दूसरे उनके लिए दूसरा अलग आ, एक जगह बनती है जहा पे उनका खाने का सब इंतजाम होता है हाँ कि भैया वो बड़ों की पार्टी में ना आए और बड़ा तो बड़ा तब दिखता है जब छोटा संग में होता है हाँ तो यहाँ पे यहाँ पे विश्वामित्र कहते हैं भैया चलना तो पड़ेगा बड़े बड़े आपस में मिल लिए तो का आनंद आएगा छोटे से ही बड़े की पूछ होती है चलो हमारे संग जब हमने जब हमें मिल चुका है तो स शिष्य बोले सब शिष्यों को भी न्योता हो चुका है तुम दोनों अब हमारे संग दशरथ जी के यहां चलो तो महाराज दशरथ जी के दशरथ जी के यहाँ के लिए यात्रा शुरू करी है उस सिद्धाश्रम से जैसे ही निकले हैं निकलते ही प्राप्त जितने भी वहां पर पशु पक्षी या जितने भी संत समाज ऋषि समाज था वह सब भी उनके संग हो लिया ऋषि समाज तो संग रहा है परंतु जितने भी पक्षी और पशु थे जो राम स्नेह के कारण राम राम के रूप सौंदर्य का लावण्य रूप का आनंद लेते हुए जो उनके संग चले आ रहे थे विश्वामित्र ने उन सबको वापस भेज दिया है और कहा है कि आप सब यहां से वापस लौट जाइए हमारे आ, हमारे शास्त्रों के अंदर पद्धति भी यह है, है कि किसी को छोड़ने के लिए जाओ किसी को छोड़ने के लिए जाओ तो कहाँ तक जाना चाहिए छोड़ने के लिए बोले जहां तक जल जहां पे जल का कोई संग्रह हो वहां तक जाना चाहिए पहले भारत के अंदर तो कुए होते थे आ, पोखर तालाब तो सरोवर हुआ करते थे नदी हुआ करती थी बोले आपका कोई भी अपना स्नेही प्रेमी हो तो कोई सा भी जलाशय हो हा? चाहे अब हैंड हैंडपंप हो चाहे नल हो जो चौराहे पर लगा हुआ हो वहां तक छोड़ने जाए जहां तक जल हो क्योंकि जल देख के यात्रा सुखद होती है ज्यादा दूर तक नहीं जाए हाँ ज्यादा दूर तक नहीं जाए ज्यादा दूर का उसमें लिखा है कि उस व्यक्ति को ज्यादा दूर तक छोड़ के आने आ, आने का प्रयोजन होता है जिसे हम वापस बुलवाना नहीं चाहते हैं भैया तू जा आखिरी तक छोड़ के आ रहे हैं दूर तक तू कभी वापस नहीं आई हो भैया तू बैठ जा तू बैठ जा तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पशु पक्षी भी सब चले हैं हा सब यहाँ पर परंतु विश्वामित्र ने कुछ ऋषियों के संग वापिस सिद्धाश्रम में उन सबको भेज दिया बोले भाई अब आप सब के सब जाओ हम नदी के तट पर पहुंच चुके हैं और अब आपका जाना यथोचित है अब आपको सबको वापस चले जाना चाहिए हु? आज गर्मी है ना भैया हाँ मुझे भी लग रही है यहाँ पर दो तो महाराज यहाँ पर जैसे ही पहुंचे पहुंचने के बाद पहुंचने के बाद दशरथ जी ओ अः राम जी जब उनके संग चले हैं चलते हुए आ, अब सबके बीच में अब कैसे समय बीते क्या हो तो विश्वामित्र से कुछ प्रश्न पूछे कुछ कथा और कहानियां चलती रहें तो रास्ता आराम से कट जाए क्योंकि सिद्धाश्रम से जाना है मिथिला में उस जनकपुरी के अंदर तो विश्वामित्र से महाराज पूछते हैं कि हे विश्वामित्र आप अपने वंश के बारे में कुछ बताइए कि आप कौन हैं आप क्या हैं तो जब इस प्रश्न को पूछा है तब विश्वामित्र कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे एक ऋचिक हुए जिन्होंने ऋचिक हुए ऋचिक रिच, नाम के एक ऋषि हुए हैं जो विश्वा उन्होंने विश्वामित्र की बहन जिनका नाम सत्यवती था उनका हाथ मांगा किससे मांगा बोले उनके पिता जो थे गाधी राजा गाधी बड़े सारे नाम है या मैं तो भागवत बहुत सरल है दिमाग में मेरे ये बैगन का बन गया में इतने सारे नाम पढ़े <laughs> महाराज राजे यहाँ पे गाधी से बोला है यहां ऋचिक ने आके कि भई आपकी पुत्री के संग हम विवाह करना चाहते हैं कृपया विवाह करवाइये ऋचिक महाराज अपने बुढ़ापे में चल रहे हैं गादी राजा सोचने लगो अरे यार तुम्हारे से अब जा उम्र में विवाह करवाएंगे का तो महाराज उन्होंने का कह दिया यार शत हत सौ श्याम कर्ण वाले जिसके कान काले हों ऐसे घोड़े लेके आओ तुम सौ और शास्त्र के अंदर लिखा है कि काने वो काले कान का एक घोड़ा भी उस समय पर पृथ्वी पर मिलता नहीं था तो ऐसी डिमांड रखती दी ससुर जी ने होने वाले ससुर जी ने कि भैया जे पूरी कर दो तो विवाह करेंगे नहीं तो हम नहीं करेंगे विवाह क्योंकि उन्हें मालूम था है एक मिलना मुश्किल है, मैं तो सौ मांग रहा हूँ परंतु यह तो ऋषि हैं इन्होंने तो अपने ध्यान करा ध्यान करके पता लगा लिया अरे वरुण लोक के अंदर हाँ हजारों ऐसे काले कान वाले घोड़े हैं गए वरुण लोक में गए वरुण जी से सौ मांग के लेके आ गए और ले जाके भैया को दे दिए अब गादी का कहवे, कचुना कह सकते देखो अरे यार एक की बात ही एक ना मिलते जे तो सौ के सौ लेके आ गया जवान की बात थी विवाह करा दिया महाराज विवाह कराया रिचिक जो है उन्हें ऋचिक की सेवा करने लगी सत्यवती उनकी अच्छी तरीके से खूब सेवा कर रही हैं पतिव्रता स्त्री हैं खूब जब इतनी अच्छी तरीके से सेवा हो गई गादी के कोई पुत्र नहीं था हम्म तो यहां पर रिचिक की जो पत्नी है सत्यवती तो ऋचिक सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि बोले हे देवी बताओ तुमको क्या वर चाहिए मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ तब सत्यवती ने कहा कि मैं अपनी माता पिता से पहले बात कर लूँ पूछ लूँ कि मेरे लिए सबसे बढ़िया वर क्या हो सकता है उसके बाद मैं आपके पास आके आपसे वर मांग लूंगी विवाह है परंतु माता पिता के घर पर लगी भैया भी भी भी। महाराज गए मैया के पास गई मैया बोली यार ना मेरे कोई छोरा वह होए ना तेरे कोई छोरा वहे होए तो ऐसा काम कर अपने पति से बोल दे रिचिक से कि एक छोरा हमारे ताई दे दे और एक छोरा तेरे तई <laughs> दो छोरन की बात कर <laughs> कि जिसकी शादी है गई है, कहनी है एक तो तू अपने भाई के भाई के है, है जाए तेरह और दूसरा भैया एक छोरा है जाए तेरह वो पहुंची ऋचिक के पास सत्यवती बोली माँ से मैंने कंसल्ट कर लिया है हा माँ ने <laughs> माने एडवाइस दी है कि एक तो भाई उनको चाहिए मेरा हाँ एक पुत्र उनको चाहिए एक पुत्र मुझको चाहिए हाँ ऋचिक बोले हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं है दो तरु हाँ दो तरु तैयार करी है राजा रिच, ओ, रिचिक मुनि ने ऋचिक मुनि ने जब दो तैयार कर ली तरु तरु तैयार करने के बाद कहा एक ये तेरी और एक है तेरी माँ की हुँ? दोनों को भैया ले जाओ ये तू अपनी खा और तेरी माँ हाँ वह अपनी खाए जब माँ के पास लेके गई उन दोनों तरुओं को तो माँ बोली लुक लाली सुन तेरों पति ने तेरी वाली तरु में अच्छो माल डालो अब <laughs> <laughs> मैं तो सास हूं मुझसे तो ऐसा प्रेम प्रेम होएगा ना तो तेरा वाला तो छोरा जो लगे है वो तो होगा बड़ो जोरदार हाँ बड़ा प्रकांड पंडित बड़े बड़े सब और मेरो वालो ऐसे ही हो गए लुल्लू पुल्लू सब <laughs> तो बोले यार एक काम कर तू अपनो तो मुझे दे दे और मेरा तू खा जा <laughs> ये महाराज बड़ी अः मां भक्त थी इन्होंने बोले हाँ माए कोई बात नहीं तुम ले लो कोई बात नहीं हाँ मेरा भैया ही प्रतापी है जाए वो खाए हाँ <laughs> सब घर घर की तो बात है अपनों अपनो दे दियो, जी वहां से लेके आ गए। और खा लियो। लियो। खाने खाने के के बाद बाद दोनों ने ने एक दूसरे को खा खा सत्यवती वापस आई। पूछी, भाई खा तो लिया अदला बदली तो नहीं करी पर महाराज अदला बदली तो कर दी नहीं हरे राम जी का कर दिया सत्यवती है जैसे बात याद आ गई मैया ने सही कही असली माल तो मैया मेरी वाली में गयो जाकी वाली में ना अब का करें का करेंसो तो खाओ वो जो तेरे माँ वंश के अंदर है तो क्षत्रिय वंश के अंदर जो होता है महाराज क्षत्रिय वंश के अंदर जिसका वो है तो उसका पुत्र भी क्षत्रिय स्वभाव वाला होना चाहिए तू ब्राह्मण कुल के अंदर है और जब तू ब्राह्मण कुल के अंदर है तो भैया तेरे यहां जो पुत्र होना चाहिए वे ब्राह्मण स्वभाव का होना चाहिए अरे लाला लाल दोनों आ जाओ आराम से आ जाओ बैठ जाओ राधे राधे तो महाराज पूछा बोले वह स्वभाव कैसा हो स्वभाव बोले उसका स्वभाव अब तूने क्या कर दी गड़बड़ ब्राह्मण के घर पे तो क्षत्रिय स्वभाव वालों पैदा होएगो और क्षत्रिय ब्राह्मण वाला स्वभाव पैदा होगा जैसे इस बात को कहा सत्यवर्ती थड़थर कापने लगी बोली अरे ना मेरा छोरा ना होना चाहिए मेरा छोरा तो आपके जैसा शांति प्रिय चाहिए बनवे निवास करने वाला चाहिए हाँ ऐसा नहीं चाहिए कि भैया धनुष बाण लेके यहीं पर ही खड़ा है जाए सवन कुमार दूंगो हम्म जब जा बात के लिए कहा है तब ऋचिक मुनि ने कहा ठीक है गलती हो गई तुझे मालूम नहीं था हमने बताया भी नहीं था कोई बात नहीं है एक काम कर मैं अब उस ये कर देता हूं कि तेरा जो पुत्र होगा वह तो शांत स्वभाव का होगा राजा ऋषि जमदग्नि परंतु उसका जो लड़का होगा वह होगा ब्राह्मण कुल के अंदर परंतु क्षत्रिय स्वभाव का होगा परशुराम इस बात को जैसे ही बोल दिया हा महाराज जमदग्नि का विवाह हुआ है रेणुका के संग रेणुका एक बार धनुर्विद्या का यह महाभारत के अंदर कथा है जब एक बार धनुर्विद्या का जमदग्नि अभ्यास कर रहे थे तो महाराज कैसा अभ्यास चल रहा था उनके पत्नी के संग विवाह हो गया है आ बोले अच्छा आओ चलो अब हम दिखाते हैं हम तीर हमारा कितनी दूर तक जाता है अब निशाना लगा रहे हैं तो जमदगनी महाराज तीर प्रत्यंचा चढ़ाई चढ़ाने के बाद आ, से के तीर छोड़ के मार दिया, अपनी पत्नी से रहे हैं, जा बेटी अब लेके आ एक बार गई दो बार गई तीन बार गई चार बार गई जितनी बार भी तीर मारे अपनी पत्नी को कहें भाग के लेके आ बैसाख का महीना था बैसाख के महीने में बैसाख का महीना हुआ मई जून का महीना मई का महीना महाराज बड़ी धूप होती है भारत के अंदर भैया पजर के काली है लगी सब मुंह सूख गयो जब मुंह सूख गयो तो अब पति कह रहे हो अरे तेरा मुंह कैसे सूख गयो बता और जब ये पूछी तेरा मुंह कैसे सूख गयो तो बोली हमारी गलती कहा है महाराज सूर्य बहुत ज्यादा तपश दे रहा है बहुत ज्यादा ताप दे रहा है तो जमदगनी गुस्सा आ गई जमदग्नी न ऊपर उठ के जैसे ही देखो सूर्य की तरफ श्राप देने के तह सूर्य डर गयो अरे भैया मैंने कहा करो मैं तो रोज तो ऐसी वहा भगाने में लगो भात को ऐसी दूर दूर तक तीर मार है कि भैया जाके लेके आना पड़े भाग भाग के जैसी जब बात भाई हटुक ब्राह्मण का भाई लेके सूर्य देवता नीचे आते जमदग्नि के पास आए हाथ जोड़ के प्रणाम कराए प्रणाम करके कहा है कि मैं सूर्यदेव देव हूँ ऋषिवर परंतु देखो अगर मैं तपिश ना करूं तो यहाँ बरसात नहीं हो वर्षा नहीं हो हाँ क्योंकि जल वाष्प के रूप में ना नहीं बदलेगा वाष्प के रूप में नहीं बदलेगा तो बादल ग्रहण नहीं करेंगे बादल ग्रहण नहीं करेंगे तो बरसात नहीं होगी बरसात नहीं होगी तो महाराज यहाँ के जितने भी जीव जंतु या जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब तो जीवन पानी ही है जल ही है तो यह तो मेरा कार्य है भगवान ने मुझसे कहा है ऐसा क्यों नहीं करते हो तो जो मुझे श्राप देके मेरी तपेश को कम करना चाहते हो मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं कि कैसे तुम्हारी लोगाई महाराज काली नहीं पड़ेगी पहले तो सनस्क्रीन क्रीम तो चलती नहीं तो क्या चलता पहले पहले क्या चलता छत्ता और जूती तो प्रथम बार छत्र का छत्ते का, का छिष्कार किसने करा महाभारत के अंदर आया है सूर्य देवता ने छत्ता जो बनाया वो सूर्य देवता ने बनाया क्यों बनाया क्योंकि शराब पढ़ने वाला था उन्हें लगा भैया इनकी लुगाई काली ना पड़े तो जा वजह से खोल दियो खोल के दे दियो छत्र हा छत्र दे दिया पादुका वो पादुका दे दी बोले भैया इससे कह दियो जूती पहन के रहें और छत्ता लेके तीर लेने के ताई भागे इसी वजह से इसी वजह से वैसाख मास के अंदर वैसाख महीने में छत्र और पादुका देने का बहुत बड़ा महत्व है कि अगर कोई व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी अनाथ को हुँ? जो सपात्र हो सतपात्र हो उसको जूते और छत्र छाता देता है उसे भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं और उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं ना? ये शास्त्रों में बहुत जगह लिखा हुआ है ना? वो इस वजह से है क्योंकि जमदग्नि के संग जमनग्नी की पत्नी महाराज जब बाण ले ले के जा रही थी तो पहली बार भगवान सूर्य देव ने आके उस आ, छत्र को उस छाते को और पादुका को उनको दान दिया महाराज ये अच्छी तरीके से सब कथा फिर उन्होंने सुनाई एक कथा समाप्त हुई कथा चलते चलते ये गंगा के किनारे पहुंच गए गंगा के किनारे पहुंचे तो राम जी बोले अच्छा ये गंगा की कथा और सुना दो जे गंगा है कौन है क्यों आई है किस लिए आई है कथा तो बहुत लंबी है इनकी वाल्मीकि रामायण के अंदर इसकी कथा बहुत ज़्यादा विस्तार से दे रखी है बहुत सारे नाम थे हमसे याद ना भाई सच्ची सच्ची बात बता रहे हैं पहली रामायण की कथा है आ, बहुत याद करने की कोशिश भी करी नहीं हुए वो हिमालय की दो पुत्री एक उमा और एक गंगा जिसकी बातचीत चली है आ, और फिर पहले तो उमा के बारे में बताया है कि उसका उमा जो पार्वती हैं उनका विवाह कैसे शंकर जी के संग हुआ है फिर गंगा की बात आई है तो महाराज गंगा जो हैं तो महाराज सगर हुए हैं हमने प्रथम दिन कथा के अंदर दूसरे दिन हमने कथा के अंदर बताया था कि वाल्मीकि रामायण के अंदर इस बात का आता है कि मनु जी के वंश के अंदर हनु जी के वंश के अंदर एक राजा हुए हैं सगर सगर की दो शादियां भाई पहली शादी जो हुई थी वो रानी केसनी के संग हुई रानी केसनी के पुत्र हुए असमंजस रानी केसनी के पुत्र हुए असमंजस और उसके बाद दूसरा विवाह हुआ सुमती के संग सुमती के संग इनके साठ हजार पुत्र हुए मान काम कहा करते <laughs> एक के संग एक एक के संग साठ हजार रेशियो भी बढ़ता बढ़ बढ़ के ये देख रहा तभी इतने हजार साल तक रह लिए ना सबके सब के सब <laughs> तो महाराज अच्छा चलो हाँस परे हाँ सबकी एक जगह पर है आज मैया बहुत आई भैया तो थोड़ा कर रहे हैं <laughs> ये ब्रज को स्वभाव है आ, तो साठ 60,000 पुत्र सुमति के संग हुए हैं और असमंजस एक पुत्र हुए हैं, पहली पत्नी से राजा सगर जो थे आ, उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प ले लिया कि मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करूंगा निन्यानवे अश्वमेघ यज्ञ करे गए हाँ उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ सौमा जब यज्ञ चल रहा था उसकी सुरक्षा के लिए साठ हजार अपने पुत्रों को लगा रखा था कि भाई तुम इसे यज्ञ की रक्षा करोगे तभी कहीं से आ, इंद्र डरता हुआ छुपता हुआ छिपाता हुआ उस स्थान पे पहुंच गया और पहुंचने के बाद आ, वह अश्व जो था उस अश्वमेघ यज्ञ का आ, उसे चुरा लिया और चुराके गायब हो गया जब चुराके गायब हो गया है यहाँ पर राजा सगर ने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को बुला के कहा कि यह जो गायब हुआ है यहाँ से यहाँ से कोई चुराके उसे लेके गया है इस आ, अश्व को वापस यहाँ पे लेके आ जाओ जा तो मैं भी सकता था परंतु मैंने संकल्प ले रखा है कि जब तक 100 यज्ञ पूरे नहीं होंगे मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा तुम तो मेरे साठ पुत्र हो इस यज्ञ की रक्षा कर रहे थे मैं तुम सबसे कहता हूँ कि तुम सब यहाँ से जाओ और जाके उन साठ मेरे उस अश्व को ढूंढ लेके आओ क्योंकि जब तक वह नहीं आएगा मेरा सोमा यज्ञ पूरा नहीं होगा जब इस बात को कहा है ढूंढने जाएं तो बोला है वह ऐसा लगता है कि वह जो भी चुरा ले के लेके गया है वह नीचे लेके गया है तो 60,000 पुत्रों में एक एक पुत्र प्रतिदिन एक एक योजन एक एक योजन का मतलब हुआ 12 किलोमीटर हुँ? बारह किलोमीटर रोज अपने हाथों से इस पृथ्वी को खोदने लगा खोदते हुए जो भी चाहे सांप हो पक्षु पशी पक्षी हो चाहे राक्षस हो गंधर्व हो किन्नर हो जो भी सामने आ रहे थे उन सब को यह मारते हुए चल रहे थे महाराज देवी देवताओं में हाहाकार मच गई कि देखो यह कितना अपराध कर रहे हैं ब्रह्मा के पास पहुंचे ब्रह्मा के पास जाके सबने आ, सबने कहा सब देवताओं ने कहा कि भाई इनके संग कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये बहुत ही ज्यादा पाप कर रहे हैं तब ब्रह्मा ने कहा तुम चिंता मत करो तुम चिंता मत करो यह भगवान स्वयं देखने वाले हैं यह स्वयं देख लेंगे महाराज खूब खोदा खूब मारे परंतु कोई नहीं मिला वापस आ गए आ जाने के बाद राजा सगर के पास आए हैं वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा है राजा सगर बहुत गुस्सा हुआ है राजा सगर बहुत गुस्सा हुआ, हुआ बहुत गुस्सा होने के बाद आ, उसने अपने साठ हजार पुत्रों को फटकारा है जाओ और मुझे वह घोड़ा चाहिए कहीं से भी लेके आओ वह पुत्र सब के सब गए जाके ढूंढने लगे और गड्ढे खोदने लगे ह राजा के वह पुत्र और गड्ढे खोदने लगे तो वो जो राजा के सगर के पुत्रों ने जो गड्ढे खोदे उसी उसी से ही उन गड्ढों में जब जल भरा उसका नाम सागर हुआ महाराज अब गड्ढे खोदते खोदते पाताल की तरफ पहुंचे हैं पाताल में भी नहीं तब जाके एक स्थान पर पहुंचे हैं वह स्थान है कपिलदेव कपिल, कपिल मुनि का आश्रम और उस कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र ने जाकर आ, उस घोड़े को छुपा रखा था जैसे ही घोड़ा मिल गया साठ हजार भाइयों को भाइयों ने देखा अरे यह जो कपिल मुनि है इस यही चोर हैं इन्होंने ही चुराया है यह उन्हें मारने के लिए भागे पर कपिल देव तो भगवान स्वयं हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं वह क्रोधित हुए आंख खोली और आंख खोल के साठ हजार यह जो बालक थे ये भाई थे इन सबको जगा दिया सब के सब जल गए घोड़ा तब तक पहुंच चुका था अब परंतु साठ हजार यहां पर पुत्र मर चुके हैं अब साठ हजार पुत्र मर गए तो अब क्या करा जाए क्या करा जाए सभी है सोच रहे हैं हा तब उस समय पर भाई उन ये उन्हें उन्होंने इतने पाप करे हैं असमंजस जी जो थे असमंजस भी असमंजस जी के सगर ने असमंजस जी को बुलाया है अपने प्रथम पुत्र को बुलाया है और उनसे कहा है कि भाई कुछ इंतजाम करो और जाके देखो कि यह साठ हजार मेरे जो पुत्र हुए हैं तुम्हारे जो सौतेले भाई हैं इनका कैसे उद्धार हो हाँ इनको कैसे पाप मुक्ति पाप से मुक्ति प्रद मिले तब असमंजस कपिल के पास गए उनकी तपस्या करी है कपिलदेव प्रकट हुए कपिल ने कहा कि भैया एक बात समझ लो यहाँ पर जब गंगा आ जाएगी हाँ तब ही है साठ हजार तुम्हारे भाई इनको मुक्ति प्राप्त होगी जब इस बात को कह दिया यहाँ जस गए तप करा परंतु गंगा प्रसन्न नहीं हुई जो राजा सगर देव है सोचते सोचते मर गए स्वर्ग को प्यारे हो गए इन्होंने असमंजस जी ने बहुत तप करा इन पर गंगा प्रसन्न नहीं हुई यह भी करते तप करते करते इनकी भी राधे राधे हो गई फिर हुए इनके पुत्र अंशुमान अंशुमान ने भी बहुत तीस हजार वर्षों तक या तैतीस ते हजार वर्षों तक तप करा परंतु गंगा तब भी प्रसन्न नहीं हुई इनकी भी राधे राधे हो गई ये भी स्वर्ग चले गए इसके बाद अंशुमान के पुत्र हुए भागीरथ यह भागीरथ जो हैं इन भागीरथ ने आते ही राजा नहीं बने ये पहले भक्त बने ये बोले राजा बाद में बनूंगा वाल्मीकि के अंदर आया है श्लोक आया है कि महाराज इन्होंने जैसे ही इनका समय आया राज्य भार संभालने का इन्होंने पूरा राज्य मंत्रियों को दे दिया मंत्रियों के सुपुर्द कर दिया और खुद चले गए तपस्या करने के लिए अः बाहू पंच तपह मासा हारो जितेंद्रिय घोरे तपसी तो पहली चीज क्या है बाहु अपने हाथ ऊपर करके अपने हाथ ऊपर करके ये आ, ये बहुत जरूरी चीज होती है जब गायत्री का जप होता है ये पुरुषों के समझने की बात है जब गायत्री का जप होता है तो गायत्री माता कैसे जल्दी से जल्दी प्रसन्न होती है तो उसमें बताया जाता है जब ब्रह्म आ, ब्रह्म काल की बेला होती है जब ब्रह्मोदय का समय होता है उस समय पर अगर कोई पुरुष अपने हाथ जोड़ के आ, और ऊपर करके उर्ध बाहु अपने हाथ ऊपर करके खड़ा होकर गायत्री का जप करता है उसे भगवत कृपा गायत्री कृपा उसी समय प्राप्त हो जाती है सबसे जल्दी आ, तो यहां पर भी पहली चीज उर्द्व दूसरी पंच तपाह मतलब पांच प्रकार की अग्निया ये आज भी बहुत सारे योगी लोग इस कर, करते हैं पांच प्रकार की अग्निया होती हैं कि कोयले की अलग है लकड़ी की अलग है हाँ तो हर चीज की अलग अलग अग्नि निकलती है तो पांच घेरे बनाए जाते हैं अग्नियों के हाँ और पांच घेरे बनाने के बाद मान ली आपने कितने उन योगियों के दर्शन करे हैं कि नहीं करे जो पांचवी अग्नि होती है गर्मी में धूप में बैठते हैं बिल्कुल प्रचंड धूप जो महाराज समझ लो भारत की धूप है 50 डिग्री और उसमें चार घेरे बनते हैं अग्नि वाले और पांचवा जो घेरा बनता है उसमें सिर पर रखा जाता है अग्नि को तो भागीरथ ने क्या करा था हाथ ऊपर है सिर पे एक अग्नि है और चार घेरे बने हुए हैं हु? हा? बोले मासा हारो का मतलब एक मास में मास में एक बार आहार करते थे मास आहारो हाँ यहां संधि विच्छेद करो ये मत समझो मांसाहार खाते थे हासाहारो हा? बोले एक महीने में एक बार खाना खाते थे जितेंद्रिया अपनी सब इंद्रियों को उन्होंने जीत रखा था सब पे काबू रखा था तस्य वर्ष महाराज उस समय यह सब करते हुए एक हजार वर्ष तक घोरे तपसी तिस्ट एक हजार वर्ष तक इस मुद्रा में रह के उन्होंने घोर तप करा महाराज जब उन्होंने तप करा तब करने के बाद किसके लिए कर रहे थे ब्रह्मा को बुलाने के लिए ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा प्रसन्न होकर आए ब्रह्मा पधारे हैं ब्रह्मा पधारे तो ब्रह्मा से दो वर मांगे हैं ब्रह्मा से दो वर मांगे हैं पहला मांगा है कि भाई हमें तो एक तो गंगा चाहिए और दूसरा एक पुत्र चाहिए उन्होंने दो बार चीज मांगी एक हमें गंगा चाहिए एक पुत्र चाहिए तब ब्रह्मा बोले गंगा तो हम दे देंगे पुत्र भी दे देंगे गंगा असली ये है कि उनका वेग इतना है कि जब तक शिव नहीं आएंगे और उसे उसके वेग को संभालेंगे नहीं तब तक यह गंगा आ, उस दिव्य धाम से नीचे नहीं आ सकती है बोले मैं क्या करूं बोले तू अब शिव की उपासना कर तो शिव की उपासना एक वर्ष तक एक अंगूठे के पैर के एक अंगूठे पे खड़े रहकर शिव की उपासना करी हा? और जब शिव की उपासना करी और जब शिव उनसे प्रसन्न हुए हैं हाँ प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा तुझे क्या चाहिए बोले भाई मैं चाहता हूं कि आप गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दीजिए कि गंगा का वेग कम हो और गंगा इस धरती पे आए और मेरे जो पूर्वज हुए हैं साठ हजार ह साठ हजार जो वह है भाई थे बोले उनका उद्धार हो सके भगवान शिव बोले हाँ हाँ क्यों नहीं बिल्कुल बोल दे गंगा को आ जाए हमारे पास गंगा के अंदर अभिमान आ गया गंगा वाली ये शिव कहां रोक सकता है मेरे प्रचंड वेग को वाल्मीकि के अंदर लिखा है विषा हि पाता स्त्रहशंकरुधस्तु भगवा विषाहता ग्रह शर तले पनम ज्ञात्वा क्रुदस तो भगवान हर महाराज क्या है बोले अभिमान आ गया अरे ये कहाँ से भैया जटा वाला मेरे वेग को रोकेगा गंगा क्या सोच रही है गंगा सोच रही है अरे जब मेरा वेग आएगा ना इसके सिर पे ऐसा वेग डालूंगी ऐसा वेग डालूंगी हा कि विशामयम ही पातालम बोले ऐसे तो मैं इतना वेग डालूंगी कि शिव को पाताल में लेके चली जाऊंगी जैसे ही अभिमान में यह सोच रहे हैं स्त्रोत्र ग्रह शंकरम कि शंकर जी को तो मैं नीचे लेके चली जाऊंगी भगवान शंकर को गुस्सा आ गया क्रुद्धस्तु भगवान हराहा बोले भलो शंकर को गुस्सा आ गया बोले लाली तू आ जा तर आपने पानी गुजे कितना महाराज पूरे वेग से आई हैं भगवान शंकर ने अपनी जटाओं के अंदर हा? बंद कर लिया लिखा है वाल्मीकि के अंदर कि वर्षों तक रोज प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति यह रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रही थी कि मैं बाहर कैसे निकलू बाहर कैसे निकलूं महाराज यहाँ पर भागीरथ नीचे बैठे हैं यार मैंने कहा था कि गंगा आने वाली है धार आने वाली है दोनों की तपस्या कर ली एक की कर ली एक हजार वर्ष एक की कर ली एक हजार वर्ष एक हजार एक वर्ष करके चार पांच साल तो ऐसे ही निकल गए परंतु ये गंगा नीचे क्यों नहीं आ रही है बोले यार कुछ ना कुछ टेंशन है बोले अब कैसे भगवान जी भी तो यहाँ थोड़ी ना बैठे है कि फोन कर लो और मालूम चल जाए गुरु फिर गयो फिर से जाके लिखा है वाल्मीकि के अंदर फिर से तपस्या करनी चालू कर दी शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव को फिर से प्रसन्न कराए शिव जी से कहिए जी गुस्सा तो मत करो उस गंगा को भैया बाहर निकाल दो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तो यहाँ नीचे कहाँ आ पाएगी मेरे सब पूर्वजों का उद्धार होना है शिव जी बोले गंगा से कह दे इस गंगा से साफ तौर पे कह दे आ, अभिमान ना करे हा गंगा भी थखार गई बोली अच्छा भैया ना करूंगी मुझे जान दे जब कह दी नहीं तो कई पुराणों के अंदर लिखा है चार धाराएं निकली हैं चार हा शिवजी के मस्तक से चार सिर से चार धाराएं निकली हैं परंतु वाल्मीकि के अंदर सात धाराओं का वर्णन आता है चार धारा हैं एक धारा का तो हमने प्रथम दिन वर्णन करा था जिसका नाम सीता है हा? हमने कहा था ना सीता गंगा में सनत कुमार आदि जब स्नान कर रहे थे नारद जी पहुंचे नारद जी ने नारद जी से रामायण की पहली कथा किसने और किससे कही रहे? थी उसके बारे में पूछा था तो सीता गंगा एक सीता गंगा है दूसरी भद्रा गंगा है तीसरी चक्षु गंगा है और चौथी जो है वह अलकनंदा है हा? अलकमंदा वो जो बद्री बद्रीनाथ आप जाते हो तो बद्रीनाथ में जो आपको दिखती हैं आप वो नीचे है, फिर भागीरथी के संग मिलती करती हैं परंतु वाल्मीकि के अंदर सात का वर्णन है पहली है एल्हादनी दूसरी है पावनी तीसरी नलनी फिर सुचक्षु सीता सिंधु और गंगा हुँ? और गंगा के बारे में वर्णन है कि ये गंगा कैसे आई बोले जब गंगा आई जब गंगा आई है तो महाराज भागीरथ अपने रथ में बैठकर आगे आगे रास्ता बना के चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा चल रही है मतलब हमारे यहाँ पे कई जगह पे गंग नहर कहते हैं अगर आप यूपी की तरफ आ जाओ या कहीं की तरफ गंग नहर है बहुत ही सारे लोग भैया वहाँ पे जा जाके डुबकी लगाते हैं गंगा से हाँ पाप आ, पाप खत्म हो जाएंगे ठीक है गंगा का जल अपने आप में शुद्ध होता है परंतु असली गंगा का रूट जो है ना वो निर्धारित भागीरत्न करा है क्योंकि भागीरथ अपने रथ से रास्ता बनाते हुए चले हैं और पांच छह जगह पे आया है इस बात का उदाहरण और पीछे पीछे गंगा चली हैं एक ऋषि जनहू हुए हैं उन जनहू ऋषि के जैसे ही आश्रम के पास से यह रथ निकला है गंगा भी जब आई है वेग के संग उन जन्मु ऋषि के पूरे आश्रम का सामान सब कुछ बहा के चल दी नहीं जन्मु ऋषि बड़े गुस्सा हुए गुस्सा होके बोले अरे तू अभी अभी आई और आके हमारा सब सामान घर परिवार सब उठा के चली गई बोले गुस्सा होके उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया जब पूरी गंगा को पी लिया है देवी देवता हाहाकार कर उठे हाँ पे भागीरथ बोले यार क्यों सब टेंशन दे रहे हो हमारे जान दो साठ हजार हमारे पूर्वज जैसे जैसे तो है, है महाराज तो जनहू ऋषि के कान से गंगा फिर निकली जनु ऋषि ने कान से गंगा को निकाला इसी वजह से जनहू के पुत्री कहलाई है गंधर्वदी सब आए हैं देवी देवताएं उन्होंने कहा आपकी पुत्री है छोड़ दीजिए हाँ इसी वजह से जनहू ऋषि की पुत्री होने के कारण इनका एक नाम जानवी है जानवी। तो तस्मा जगू सुत गंगा प्रोचते जहानवी तीचक हाँ बोले क्या बोले आपके कानों से निकल के आई है आपकी सुता है आपकी पुत्री है इस वजह से इनका एक नाम जानवी है महाराज यह कथा चल रही है यह कथा रात्रि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण सबकी कब इस कथा को चलते चलते सुबह हो गई किसी को भी पता नहीं चला अब सुबह हो गई है सोने का समय नहीं है हमारी तरह से नहीं है पिक्चर देखी और अब सो लो चलो कोई ना है, चार बज गए तो क्या है आ, यहां पर विश्वामित्र ने कहा है कि हे राम सुबह का समय हो चुका है भोर हो चुकी है आओ चलो पहले जप आदि करते हैं हाँ पहले स्नान करके जब ध्यान आदि करो फिर अग्निहोत्र हाँ अग्निहोत्र करा है अग्निहोत्र करने के बाद बोले कि अब चलेंगे अब आगे चल के हम्म अपनी मिथिला की जो यात्रा है उस मिथिला की यात्रा में हम अब आगे बढ़ेंगे जब आगे बढ़ हैं महाराज अपना सब कुछ जप करने के बाद अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद जब आगे बढ़े हैं आगे बढ़ते हुए जैसी बढ़े तो एक उन्हें विशाल नगरी दिखी जिसका नाम विशालापुरी था जिस स्थान का नाम विशालापुरी था विशालापुरी बहुत भव्य पुरी थी भगवान श्री राम ने फिर जिज्ञासा कर दी कि भैया ये विशालापुरी इतनी भव्यता के संग कैसे दिख रही है क्या है यह विशालापुरी जब इसके बारे में पूछा है तो महाराज कहा है हे राम इसकी कथा मैंने इंद्र से सुनी थी विश्वामित्र बोले राम इस पुरी की कथा मैंने विश्वामित्र से सुनी थी श्रीयताम राम शक्र कथाम कथ शुभाम शुभाम अब क्या है इसकी कथा देखो अब आप बोलो मैं राम जी को विवाह क्यों ना करा रहा जै वजह से ना करा रहा और जी मुझे लगे भी ना जी आज भी है जाए वो अच्छी मैं गारंटी है आज भी मैं अगर दो घंटे ले लू आज भी नहीं करवा पाऊंगा मैं दोनों तो आपस में बात कर रहे हैं कोई सीता जी की सोची ना है सीता जी माँ पे बरमाला लेके बैठी हुई है यहां पर विशालपुरी को पूछा है ये बड़ा बढ़िया चीज है भैया ऐसे ध्यान पूर्वक सुनियो बासुमे पर इंद्र की कही हुई कथा को विश्वामित्र ने कहा कौन सी कथा है बोले समुद्र मंथन की कथा देवी देवता सुर और असुर सुर और असुर आपस में बोलने लगे यार इंश्योरेंस है नहीं है और डॉक्टरों का खर्चा बहुत हो रहा है कभी कोई बीमार पड़ जाता है कभी कोई बीमार पड़ जाता है डॉक्टर भी ले जावे वैद्य भी ले जावे और दवाइया भी बड़ा सारो रुपये ले जा रही हैं तो ऐसा करें कि कछु उपाय ढूंढे कि कैसे भी करके अजर अमर बन जाए हा तो अमरा अजरा चै कथम श्याम निराम तो सुर और असुर ने द्विति और अद्विति के पुत्रों ने बात करी यार ये टेंशन जो रोज रोज की चल रही है ना हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा कैसे हुएंगे बोले यार कुछ ऐसा उपाय ढूंढो कि जिससे हम हमें ना कोई आदि व्याधि लगे कोई बीमारी लगे और हम हमेशा जीवित रहें बोले क्या करा जा सकता है बोले यार एक क्षीर सागर है उस क्षीर सागर के अंदर मंथन करते हैं बोले कैसे मंथन करेंगे बोले वासुकी सांप को बुलाया जाए मदराचल पर्वत को लिया जाए और लेके घिसाई चालू हो जाए एक तरफ तुम खड़े हो जाओ दूसरी तरफ हम खड़े हो जाए की तरफ तो अः पहले मुंह की तरफ देवता चले गए और पूछ की तरफ चले गए राक्षस जब राक्षस पूछ की तरफ गए महाराज कहीं से बदबू बदबू मार होगी वासुकी ने महाकी तरफ तरफ की, की खड़े हुए देवता देवता अब देवता तो तो तो तो से आ रहे तो देव तो पे बोले राम राम राम राम यहां हम नहीं रहेंगे तो हमें चाहिए हम बड़े हैं मुंह हमें दो हा तुम पीछे आ जाओ हमारा पहले से ही देवता प्रसन्न है अरे आ जाओ तुम सब काले है जाओगे वे सब गोरे थे वह सब गोरे थे परंतु वासुकी के आ, मुख से जो जहर निकला उस जहर में जलने के कारण सब राक्षस काले हो गए थे ये सब के सब गोरे थे आ, देवता समान थे ये तो महाराज पूछ पे पहुंच गए वासुकी की तरफ इधर पहुंच गए क्या बढ़िया जूर की बात कही है वाल्मीकि के अंदर कि महाराज खूब रगड़ा खाओ वासुकी ने तो बाकी मुंह से उल्टी है गई हलाहल विषकी जब हलाल हलाहल उल्टी है गई तो सब कोई जलने लगा हाँ सब कोई जलने लगा तो पहुंचे भागे भागे शिवजी के पास शिवजी के पास पहुंचे हैं शिवजी के की प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान शिव के संग भगवान शिव के संग भगवान हरि, भगवान विष्णु हृष्ण ही भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हो गए तो महाराज जब प्रकट हो गए प्रकट होने के बाद हा जगमू पशुपतिम रुद्रम त्राही त्राही ती टुस्तु हाँ बोले सब त्राही त्राही करके उन रुद्र भगवान के पास पहुंचे हैं और भगवान जब दोनों मित्र शिव और विष्णु जब खड़े हो गए हैं तब यहाँ पे हलाहल विश्व को दिया है शिव बोलते हैं हे विष्णु तुम भाई इस संसार को मेंटेन करते हो तो ऐसा काम कर दो यार को तुम पी जाओ वाल्मीकि के अंदर आया है जैसे ही अपने मित्र से इस बात को कहा विष्णु जी हाँ से अंतरधान हो गए बोले यार बिश को काम में करते है बात अलग है जो पिस ना बचे वो हमसे तो बोले मैं तुम्हें का जो उत्तर दू और हमारे बीच में लड़ाई हो इससे बढ़िया तो मैं गायब बोलेंगे, बोलेंगे अरे भैया जल्दी पियो जल्दी पियो तुम्हें पीना पड़ेगा ये गायब है गए भगवान शिव तो मजे ले रहे थे आनंद ले रहे थे इन्होने राम महाराज राम बोलते हुए नीलकंठ हो गए पूरे सुष। उस जहर को पी लिया जैसे ही पी लिया भगवान विष्णु फिर प्रकट हो गए हाँ बताओ कहा है भैया एक बार तैयारी तो करने गया था बीबी बीबी -बी को बताने गया था अगर रिएक्शन हो जाए तो समझ नहीं हो हलाहल के कारण भयो है तब तक यह पी चुके थे हलाहल को पीने के बाद महाराज फिर से अब जब बारी आई है मदिराचल पर्वत को का मंथन करने की यह जो मेरु पर्वत है यह नीचे घिसने लगा जब घिस के अंदर दबने लगा तब नारायण को बुलाया है नारायण ने महाराज कश्यप अवतार लिया कछुआ बने कछुए बनने के बाद मदिराचल पर्वत को रखा है और घिसा गुसी महाराज वासुकी की चालू हो गई एक हजार वर्ष तक घिसने के बाद धन्वंतरी निकले अब बड़ी जबरदस्त बात आने वाली है धनवंतरी निकले धनवंतरी निकलने के बाद अपसराए निकली अप्सराएं जब निकली हैं तो अप्सराओं के निकलने के बाद दासियां निकलीं है उनकी असंख्य दासियां निकली असंख्य दासियां निकली यह दासियों को ना प्रति ग्रहंती सर्वे ते देव दानव बोले यह जो दासियां निकली हैं अप्सराओं की इनको लेने से देवताओं ने एवं राक्षसों ने मना कर दिया ये दासियां कौन थी बोले यह सब कोई हमारी स्त्री माताएं हैं जो संसार के अंदर बैठी हुई हैं बोले इन्हें लेने से इनकी टेंशन लेने से देवताओं ने भी मना कर दिया और राक्षसो ने भी राक्षसो ने भी मना कर दिया बोले ये मनुष्यों तुम देखो तुम्हारी तुम ही जानो तुम ही समझो तुम ही झेलो हाँ तो यह जो अप्सराओं के संग जो दासियां निकली है वाल्मीकि के अंदर लिखा हुआ है यह वह साधारण स्त्रियां हैं यह है वह स्त्रियां हैं जो बाद में दोनों ने रिजेक्ट कर दिया तो पृथ्वी पे आ गई <laughs> <laughs> समझने की बात है पुरुष की बात नही है, कही है? <laughs> देखो ये ये मजाक की बात है ये तो अलग है परंतु यह <laughs> यह जरूरी बात है आदमी तुम्हारा समय से लेकर रात्रि तक काम करे गृह लक्ष्मी तो वही बनी होती है ये तो ग्रह नारायण भी नहीं है पुरुष वो ग्रह लक्ष्मी बनी हुई है आराम से हाँ तो चाहे साधारण ही सही परंतु मनुष्यों ने और हमारे आचार्यों ने देवताओं ने उसे आ? लक्ष्मी का लक्ष्मी की पदवी प्रदान करिए मनुष्य का हम तो गधा है भैया सुबह से लेकर रात्रि तक कछु करते ही रहे हैं। तो भी नारायण ना बन पाए तो महाराज निक्रहती सर्वे ते देव दानव बोले ना दानवों ने लिया ना देवताओं ने लिया तो वो हम जैसे पुरुषों के मथे मर दी गई उसके बाद फिर घिसा घुसी चली है <laughs> फिर उच्च श्रैवा नाम का घोड़ा निकला है जिसके बड़े बड़े काम थे उच्च श्रैवा का एक अर्थ यह होता है जो बहरा होता है ऊंचे स्वर में भी बोलो तो भी नहीं सुन पाता <laughs> तो वह घोड़ा निकला है कौस्त तो मड़ी निकली है उसके संग वारोणी निकली पंजाब में तो भरके चलती है वारोणी क्या होती है अरे रोज रात्रि को पूछ लिया करो जब पनीर वनीर के संग देती हो <laughs> <laughs> <laughs> अब इसके बारे में जो बताया है वाल्मीकि में समझने की बात है राक्षसों ने इस वारुणी को नहीं लिया राक्षसों ने इस वारुणी को नहीं लिया देवताओं ने इस को लिया देवताओं ने लिया ये सुरा है तुम्हारा वाल्मीकि के अंदर लिखा है सुरा होने के कारण हा? जितने भी देवता हैं वो सुर कहलाए और ज, ज, जिन जिन ने इस सुरा को नहीं लिया वो असुर कहलाए समझे जो पीते नहीं है वो तो असुर हैं और जो पीते हैं वो सुर हैं ये मानवों के भोग की वस्तु नहीं है ये वारुणी जो स्वर्ग के अंदर जो देवी देव जो देवता आदि से जो विराजे हुए हैं यह उनके उपभोग की वस्तु है तो महाराज सुरा का पान करने के बाद तो वह सुर हुए और असुरों ने जो दानव थे उन्होंने इसका पान करा नहीं तो वह हुए असुर आ? उसके बाद अमृत निकला है और लड़ाई हुई है मार काट हुई है भगवान जी महाराज विष्णु बन के आ, वो मोहिनी का अवतार लेके आ गए हैं तो जो जहां जिसे मिलाए माने भाई मार दियो काट दियो सब दानवों को मार दिया गया जब सब दानवों को मार दिया गया तब महाराज वह जो सिंहासन था जिस पर द्वितीय और अतिथि के पुत्र बैठते थे वो खाली हो गया राक्षस सब मर गए असुर सब मर गए सुर जो देवता है वो बचे तो इंद्र को उसका राजा बना दिया तब वह सुर में पहली बार राजा बना राजा जब बन गया अब जो दिती है वह कश्यप ऋषि के पास पहुंची और बोली कि भाई मेरे पुत्रों को सबको मार दिया है मुझे आज्ञा दो कि मैं तब करूं और इंद्र को मार दूं इंद्र को कैसे मैं उसका नाश कर दूं कश्यप ने बोला जा भैया तू जो भी करना है कर ले इंद्र भी दिति के पुत्र हैं इंद्र भी दिति के पुत्र हैं परंतु यहां पर वह एक बाग में बैठी बाट बैठने के बाद तपस्या करनी चालू करी तपस्या करते करते करते करते महाराज उस समय पर इंद्र इनके बालक बनके इनकी रोज प्रतिदिन सेवा करने लगे सेवा करते करते जब आ, अगर मैं गलत नहीं हूं दस दिन या दस वर्ष की एक हजार वर्ष की थी या कितने उसकी आ, तपस्या थी जब थोड़ी सी बची हुई थी तपस्या तब इनकी चर्चा चली है बोले हे इंद्र मैं तुझे मारने के लिए ही यह कर रही थी परंतु मैं मारना नहीं चाहती हूँ परंतु यह चाहती हूँ कि तेरा सब कुछ ऐश्वर्य जो है वह सब छिन जाए और यह जो तेरा भाई हो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाए क्योंकि इंद्र सौतेले थे ना तो इस समय पर दीती बात करते करते दोपहर की बेला थी वह सो गई और दूसरा काम उन्होंने दो दो काम हुए इस पर शास्त्र में बड़ी सारी टीकाएं लिखी हुई हैं अः उन्होंने दो काम करे पहला एक तो जब आप कोई तपस्या करते हो तो दोपहर को सोना निषेध होता है तो वह दोपहर को सोई दूसरा काम उन्होंने यह करा कि दोपहर को सोते हुए जो पहले के जो पलंग होते थे उसमें एक सिराहना यानी कि सिर रखने का स्थान होता था और एक पैर रखने का स्थान होता था और शास्त्र की मर्यादा ये थी कि पैर की तरफ अपना सिर कभी भी मत रखो हु? पैर होना चाहिए तुम्हारा दक्षिण दिशा की तरफ या पैर तुम्हारा होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ यानी पूर्व दिशा की तरफ पूर्व और दक्षिण और उत्तर दिशा पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ तुम्हारा पैर होना चाहिए तो महाराज इस बात को जब इन दोनों बातों को द्वितीय समझना और उस समय करना भूल गई सो गई और उल्टा सोई जहा पैर रखने थे वहाँ पर तो सिर रख लिया और जहा सिर रखना था वहां पे पैर रख लिए तभी कहा जाता है अगर आप आ, देखो आप सब भारत से हो अरे तकिये के ऊपर पैर मत रखो हुँ? हमारे यहाँ पे एक कहना बहुत होता है तकिये के ऊपर कभी पैर नहीं रखे जाते हैं वो इसी वजह से क्योंकि शास्त्रीय नियम के विरुद्ध है हा? सोते समय जहां सिराना होता है है। है उल्टी दिशा में करके नहीं सोया जाता है। यह सो गए, सो गई, गई इंद्र इसी पल का इंतजार कर रहा था वह गर्भ के अंदर पहुंचा अः के और उस गर्भ के अंदर जो गर्भस्थ पुत्र था उसका जो भाई था उसको मारने लगा साथ टुकड़े कर दिए वो बोलता रोता रहा कि मुझे मत मार मत मार मत मार यहाँ पे दिखती उठ गई दिती ने उठ के कहा कि उसे मत मारो बाहर निकल उसे मत मार, इंद्र बाहर हाथ जोड़ के खड़े हो गए माता आपने आशास्त्रीय मर्यादा का पालन किया था इस वजह से मुझे समय मिला कि मैं उसके आपके इस तेज को नष्ट, आपकी तपस्या को नष्ट कर दूं। दी भी बोली नहीं मैं समझती हूँ मेरी ही गलती थी तेरा कुछ भी इसमें गलत नहीं था ना? तो उन्होंने प्यार से ना? प्यार से उस स्थान उनसे उन कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है अब जो मैंने अपनी करनी थी वो मैंने भोग ली तो अब आनंद से रहे हम मैं तेरे संग कुछ नहीं करूंगी और द्वितीय उस स्थान पे जहाँ पे तप करती थी तो उस वह स्थान विशाला नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह तप भूमि बनी तो महाराज रास्ते में चल रहे हैं अभी तो मिथिला ही जा रहे हैं ना एक, एक जो भी पढ़ लाए तो उसके बारे में पूछ रहे हैं आज कितनी लंबी कथा चलेगी बताए दियो और वो पीछे वाली से पूछ लो खटर पटर वो सुबह सुबह जाना है ना वेर, ना यू यू आर द ओनली वन टू गो है नाइन फिफ्टीन ठीक है चलो नाइन फिफ्टीन साढ़े नौ साढ़े नौ बजे तक अच्छा जी सडा ही है अपना घर है <laughs> चंद्र गिर तो महाराज राजा सुमति विश्वामित्र से मिलने आए हैं हाँ उन्होंने मिथिलोप बने आश्रमम दृश्य राघबा एक पुराना आश्रम भगवान श्री राम ने देखा ये काम भगवान श्री राम ने करा है हाँ सबसे पहले उन्होंने इस स्थान को जो एक आश्रम था जो आ, किसी की नजर नहीं पड़ी थी परंतु भगवान श्री राम को एक लीला करनी थी और उस लीला के कारण उस आश्रम को देखा आ? और लिखा है शास्त्र के अंदर तुलसी रामायण के अंदर तो यहाँ तक आया है पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कही विशेषी बोले स्वयं पूछा विश्वामित्र का भी वो विश्वामित्र का भी इंतजार नहीं करा कि आप मुझे इसके बारे में बताओ खुद पूछा है नहीं यहां, आप प्रभु पूछा मुने शिला प्रभु देखी बोले शिला देखने के बाद आश्रम देखने के बाद सबसे पहले राम ने खुद ही वो पूछ लिया बोले देर नहीं करो पूछ लो हाँ ये थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा क्योंकि कई लोग कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु देखो सवन को याद है पशु नारी ताड़न के सभी अधिकारी यह समझने का अर्थ यहाँ पे करिएगा की बात नहीं करी गई है ताडन की बात करी गई है आपको तो देर ना होगी तो बैठो आराम से फिर खाए महाराज ताड़न की बात करी गई है ताड़ना की बात नहीं करी गई है ताड़न और ताड़ना में आ... दोनों में शब्दों का भेद है और अर्थों का भेद भी है जो ताड़न का अर्थ है ताड़न से दो शब्द निकलते हैं एक शब्द निकलता है ताड़न का अर्थ होता है ताड़ना जैसे मारना और एक ताड़न का अर्थ होता है आ, शिक्षा कौटिल्य मुनि ने अपने शास्त्र के अंदर स्वयं लिखा है तस्मात पुत्रा चा, शिष्यम चाताड़िएत न तू लालियत हाँ कि किसको शिक्षा देनी चाहिए बोले अपने पुत्र को और अपने शिष्य को दो लोगों को शिक्षा देनी चाहिए हा? तो ताड़ियत का मतलब यह मारना नहीं चाहिए अपने पुत्रों को ताड़ियत का मतलब है शिक्षा ये संस्कृत के आधार पर सो ठीक उसी प्रकार से जब यहां पे कहते हैं डोल गवार बोले ढोल को शिक्षा दो कि वो सही कैसे बजे क्योंकि उसमें से तो अलग अलग आवाज अलग अलग, अलग जगह पे निकलती है उसे शिक्षा दो आप शिक्षा देके बताओ कि कहा उसे कैसे बजना चाहिए गवार जो गवार है उसे मार के तुम्हें क्या आखिरी में लाभ प्राप्त हो जाएगा कुछ नहीं मिलेगा तुम हजार बार मार लो गवार तो गंवार ही रहेगा उस गंवार को सही कैसे कराया जा सकता है ताड़न से करा जा सकता है बोले शिक्षा दे करा जा सकता है शूद्र शूद्र शूद्र का अर्थ यहाँ पे अः निम्न जाति का कोई पुरुष नहीं है किसी जाति विशेष की बात नहीं है शूद्र का अर्थ छांदोपनिषद के हिसाब से आप लगा सकते हो कि किसी भी समस्या में घिर कुछ भी शूद्र जैसा काम करने वाले को आ? जैसे कई लोग हमारे भारत के अंदर जैसे आजकल बहुत चल रहा है बहुत किसान भाई है बरसात नहीं होती है तो वो आत्महत्या करने के लिए जाते हैं हा? तो बोले वह शूद्र बोले जिनकी बुद्धि शूद्र जैसी हो चुकी है यानी कि सोचना समझने की बुद्धि चली जा चुकी है बोले वह ताड़न के अधिकारी है शिक्षा के अधिकारी उनको बैठाओ उनको समझाओ कि क्या करा जा सकता है क्या नहीं ठीक उसी प्रकार से पशु जैसे पशु आप कुत्ता लेके आओ बिल्ली लेके आओ तो उसे मारोगे पीटोगे तो थोड़ी ना कुछ काम कर लेगा हा? उसे आप क्या करते हो किसी ट्रेनर को बुलवाते हो ट्रेनर को बुलवा के महाराज उसे आप सिखाते हो कि भाई शिक्षा देते हो यहां मंदिर है यहां पे नहीं जाना है यहां पे जाना है ये करना है वह करना है तो यहाँ पे पशु को मारने की बात नहीं गई है ताड़न शिक्षा की बात करी गई है और नारी ये समझने की बात है यह जो देखो तुलसी थे यह तुलसीदास जिस समय जिस इरा में इन्होने लिखा ये मुगलों का समय था हुँ? और मुगलों के समय में बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है वहां पर उसे पढ़ाई उसे पढ़ाई का या शिक्षा का कहीं पे भी नहीं लिखा है इस्लाम धर्म में शिक्षा का स्त्री के प्रति कहीं भी कोई वाक्य नहीं है कि बीवी को कुछ पढ़ाया जाए हा? वही इस्लाम के अंदर जो बीवी है वही क्रिश्चियनिटी में बेबी है आ? सही बात है आ? जो बीवी वो यहाँ बेबी परंतु हमारे यहाँ पे वो देवी है आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो यहां पर उस समय पर कहा है कि भैया आप ना बीवी है ना बेबी है आप देवी है तो आपको शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है हुँ? इसी वजह से कहा गया है यह हमारे शास्त्रों के अंदर इज्जत दी गई है हु? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी अहिल्या उद्धार जो करा है वह स... पूरा का पूरा अहिल्या उद्धार जो है वह आदर दिखाता है स्त्री के प्रति शुरुआत से ही आदर दिखाना चालू कर देता है उसके लिए आप आ... आध्यात्म रामायण को पढ़ना बहुत जरूरी है वाल्मीकि रामायण में ज्यादा इसका प्रसंग नहीं है इसका अच्छा प्रसंग जो है है वो उसमें दे रखा है, आध्यात्म रामायण में। और अगर कहूं कि, आ, तुलसी की रामचरितमानस और आध्यात्म रामायण दोनों एक ही हैं, एक संस्कृत है और एक महाराज अवधि भाषा में लिखी है किसी में कोई अंतर नहीं है आप उठा लो पढ़ लो समझ लो तो ताड़न के अधिकारी बोले इन सब को पढ़ाया और शिक्षा दी तो यहाँ मैंने क्यों बात करी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग आ जाते हैं और आके कहते हैं कि स्त्रियों के बारे में शास्त्र गलत कहता है गलत कहता है परंतु शास्त्र ने तो अपनी जगह सत्य है कहीं पर भी गलत नहीं है इसे इसके मर्म को समझने के लिए इसके गुह्य तत्व को समझने के लिए हाँ किसी आचार्य विशेष की जो आ, संस्कृत आदि के अंदर अच्छी पकड़ रखता हो जिसने आ, किसी संप्रदाय के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करी हो किसी सही स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त करी हो आ, वह सब इन सब चीज़ों को आपको बता सकता है तो मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि अहिल्या जी को यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखो नारी की बात आई है और यहाँ नारी की बात ऐसी है कि जब पूछा भगवान श्री राम ने कि हे विश्वामित्र यह आश्रम देखने में तो बड़ा तपोभूमि लग रहा है परंतु यहाँ कोई रहता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है कोई नहीं रह रहा है कृपया मुझे बताइए इस आश्रम का इतिहास क्या है तो महाराज बताया कि आश्रम जो है यह है गौतम ऋषि का है गौतम ऋषि का आश्रम है जहां पर अहेलिया भी तप करा करती थी और तप में साथ भी देती थी गौतम ऋषि का परंतु उनका उनकी इंद्रियों पर वश नहीं था जिसे गौतम ऋषि जानते थे कि इनका इंद्रियों पर वश नहीं है इसी वजह से इनके अंदर रजोगुण बार बार आ रहा है और रजोगुण के प्रभाव से ये दूसरे पुरुषों या दूसरी चीजों पर या कामसक्त होने के लिए बार बार तैयार हो जाती हैं तो उस समय पर गौतम जानते थे तो गौतम यह चाहते थे कि यह जो मेरी स्त्री है यह स्त्री कैसे भी करके इतना तपस्या करे कि यह अपने रजोगुण को हटा दे ये कैसे हो सके एक देखो इसमें दो तीन पक्ष हैं इस कथा के हा? क्योंकि कई बार बहुत गलत बातें अहिल्या के लिए कहते करते हैं लोग तो ये कह कि इंद्र आए थे गौतम जी का वेश बनाकर और वह जब आश्रम के अंदर पहुंचे थे तो आश्रम के अंदर वाल्मीकि के अंदर तो यह लिखा हुआ है साफ तौर पे कि पर पहचान गई कि यह गौतम ऋषि नहीं है यह यह इंद्र है, यह मेरे पति नहीं है, तो भी उसके संग समागम करा यह लिखा हुआ है आ? पर देखो शास्त्र है समागम कह दिया लिखा हुआ है परंतु अब उस समागम के कुछ भी अर्थ निकल सकते हैं कैसा भी कोई भी आप अर्थ निकाल सकते हो यहां पर वैष्णव दृष्टि से हम ये लगाते हैं कि किसी एक पुरुष और पर नारी के संग अकेले एकांत में नहीं बैठना चाहिए हाँ ये सब शास्त्रीय दृष्टि से कहते हैं और हमने कई बार कथाओं के अंदर इस बात पे बहुत चर्चा भी करी है बहुत बताया भी है कि शास्त्रीय दृष्टि से कहाँ कितना सही है कि पर स्त्री के संग किसी भी पुरुष को नहीं बैठना चाहिए आ, एकांत के अंदर तो महाराज यहां पे भी इस चीज को बताया गया कि वह एकांत के अंदर बैठे थे इस वजह से उनका पातिव्रत्य धर्म खंडित हुआ दूसरा क्योंकि वह जानती थी कि यह पर पुरुष है उसके बाद भी बात कर रही थी हाँ यह भूल गई परंतु इंद्र आया था गौतम ऋषि को क्रोध दिलाने के लिए और उनका यज्ञ नष्ट करने के लिए तो क्या करा महाराज बातचीत हो गई होने के बाद गच्छा प्रभो इंद्र इंद्र से कहती है, हे इंद्र, आपके आने से आपसे बात करने से बड़ा अच्छा प्रतीत हुआ अब आप जल्दी से शीघ्र ही अब आप अपने स्थान को लौट जाइए जब वह लौट रहे थे गौतम ऋषि मिल गए हाँ भैया एकता कपूर का चैनल हो तो तक अभी ना मिलते <laughs> हाँ हमारे यहाँ पे परिवारन में तो यार हम तो सोच रहे भारत की बीमारी है दीमक तो यहाँ भी लगी भाई है तो भैया यहाँ पर मिल गए मिलने के बाद समझ गए गौतम ऋषि गौतम ऋषि ने तुम्हारा तो उसे अपौरुष होने का श्राप दे दिया ये भागा है देवताओं की इसने शरण इंद्र ने शरण ली है और देवी अहिल्या को उन्होंने पत्थर बना दिया पत्थर क्यों बनाया इसके पीछे कारण यह था कि अब तू पत्थर की भांति अपने रजोगुण का त्याग कर वह तप कर जिससे तू अपनी इंद्रियों को पकड़ सके हा? अपने आप अप, अपने इंद्रियों को अपने मुट्ठी में रख सके उसे काबू कर सके नियंत्रित कर सके अब जब इस बात की जब चर्चा हुई है तो आपको यह समझने की बात है कि अगर मैं क्यों इस बात को बार बार कह रहा हूं क्योंकि गौतम ऋषि भी जानते थे कि उनकी स्त्री गलत नहीं थी अगर गलत होती तो इस बात को नहीं कहते कि तू एक हजार वर्ष तक यहां पर पत्थर पे रहेगी तप तपस्या करती रहेगी और उसके बाद भगवान मिलेंगे को भगवान से मिलवाते उसे राक्षसियों नहीं दे सकते थे, उसे पाताल में नर्क में भेज सकते थे पाताल में उसे भेज सकते थे, नहीं। गौतम ने क्या कहा? तू तो पत्थर की भांति हो के हा? साधना कर जब तेरी साधना से तेरे अंदर के सब विषय जल जाएंगे तब भगवान श्री राम तेरे पास आएंगे तेरा उद्धार करने के लिए तो अहिल्या की कहीं कोई गलती नहीं थी महाराज यहां पर तो इंद्र भागे भागे देवताओं के पास पहुंचे हैं क्रोध मुत पाद्य ही मया सुरतम बोले मैं तो जो क्रोध वाले जो गौतम ऋषि थे उनको क्रोध दिलाने के लिए और क्या कहा सुर कार्य मिदम कृतम बोले एक अच्छा काम के लिए बोले सभी देवी देवताओं के काम के लिए मैं वहां पर गया परंतु गलती ये हो गई कि भैया उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे श्राप दे दिया इनकी फिर एक लंबी पूरी कथा चली है जिसमें बताया है कि ये अपौरुष हो चुके हैं तो इनके अंदर पौरुष फिर से कैसे आए हाँ तो महाराज उसके लिए अग्निदेव आदि सबको बुलाया है बड़े सारे अनुष्ठान और वो सब करे कर हैं परंतु अहिल्या जी की बात तो यह है कि अहिल्या जब पत्थर बन गई उसके बाद बताया है वाल्मीकि एवं रामचरितमानस के अंदर कि हवा को ही हवा को ही अपना मुख्य आहार मान के उन्होंने जब से श्राप लगा था और जब से जब तक भगवान श्री राम आए नहीं थे तब तक हुँ? आहार मान के उस हवा को ही खाया है और अपने तपोबल को महाराज इतना भड़ा लिया कि अब अब रजोगुण तो है अब परंतु रजोगुण है यहाँ पर पहुंचे अहल्या के बारे में विश्वामित्र ने बता दिया विश्वामित्र कह रहे हैं कि भाई अब अपने चरण को इनके सर के ऊपर रखो यानी कि रजोगुण हटता कैसे है तो महाराज तुलसीदास कह रहे हैं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर चरन कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर बोले रजोगुण जाएगा कैसे बोले जाएगा चरण कमल रज से रजोगुण जाएगा जब मेरे भगवान श्री राम की चरण कमल रज मेरे ऊपर आ जाएगी हाँ बोले मैंने तपस्या तो कर ली है परंतु यह रजोगुण मेरे अंदर से गया नहीं है यह है तो जब रज मेरे ता, ता, मेरे मस्तक पे आ जाएगी तब ही यह जा पाएगा जब इस बात की चर्चा हुई तो महाराज राम जी डरने लगे राम जी डरने लगे बोले स्त्री पर स्त्री और उसे भी मैं अपने पैर से छू यह तो मैं कर ही नहीं सकता अपने पैर से नहीं छू सकता हूं इस स्त्री को अगर इस स्त्री को महाराज मैंने अपने पैर से छू लिया हाँ तो मुझे अनर्थ लग जाएगा क्योंकि यह तो देवी है मेरी माँ के समान है परंतु यहाँ वशिष्ट यहाँ पे विश्वामित्र महाराज अड़ गए और अड़के बोले नहीं तुझे लगाना है अपना हाँ अपना पैर लगा अपने चरण कमलों को लगा मैं कह रहा हूँ गुरु कह रहा है और महाराज गुरुदेव ने कहा तो है कहने के बाद पैर को लगाया पैर लगाने से ही पहले चरण कमलराज पैर की जो धूल थी वह धूल महाराज उनके अः शिला गिर गई और जैसे ही शिला पे गिरी महाराज अहिल्या का उद्धार हो गया और वह देवी की भांति दिव्य शरीर को लेके वहीं प्रकट हो गई और जैसे ही प्रकट हुई आ? जैसे ही प्रकट हुई तभी भगवान श्री राम ने क्या करा सिला साप संताप विगत बही परसत पावन पाऊं हा दर्द सुगति सोना हेरी हरस ही चरण छुए को पछिताए महाराज विनय पत्रिका में ये लिखा हुआ है सोवे सौवे दोहे पर तुलसीदास स्वयं इस बात को कहते हैं बोले राम ने यह नहीं सोचा कि बताओ यह कितनी उल्टा स्त्री थी कितनी बेकार स्त्री थी गौतम की नारी थी उसके बावजूद भी इसने संग करा इंद्र का अरे इंद्र भी संग करने के लिए उसके पास इतनी अप्सराएं हैं उसकी अपनी पत्नी है भाई यहां इस मनुष्य लोक के अंदर किसी स्त्री के पास क्यों आने लगा यहाँ पर बताया बोले स्त्री का चरित्र ऐसा होता है जरा सा दाग लग जाए कोई भी उल्टा सीधा कहना चालू कर देता है परंतु यहाँ भगवान श्री राम के अंदर शील स्वभाव है हा भगवान शील स्वभाव को यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं और दिखाते हुए कह रहे हैं कि यह स्त्री चाहे कितनी भी बुरी हो परंतु मेरे लिए के समान है हा? और पैर लगा के उसे जब जीवन दे दिया और वह दिव्य बन गई सबसे पहले भगवान श्री राम ने क्या करा हाँ दर्द सुगति सोना हेरी हरस ही चरण छुएं को पचिताएँ महाराज वहीं झुक के उन देवी के चरण छुएं हैं यह यह दिखाने का प्रयत्न करता है कि हमारे इस शास्त्रों के अंदर देवी को महाराज सच में ही देवी माना गया है ना बेबी और बीवी नहीं माना गया है चाहे किसी भी किसी भी प्रकार की कोई स्त्री क्यों ना हो चाहे महाराज इंद्र का संग करके अहिल्या जैसी भी स्त्री क्यों ना हो परंतु पुरुष को राम जैसे शील स्वभाव का होना चाहिए किसी के अंदर दुर्गुण ना देखे हाँ सबके अंदर सही गुण देखे चाहे कोई भी स्त्री हो सब मात्र आ, माताएं हैं सब बहनें हैं महाराज यहाँ पे भी जब आए और आने के बाद भगवान श्री राम ने उनके चरणों को छुआ चरणों को यहाँ छुआ छूने के बाद अब देवी उठी देवी भगवान श्री राम खड़े हुए अब अहिल्या झुकी और अहिल्या ने चरणों को छुआ अहिल्या खड़ी हुई है स्तुति करी है वाल्मीकि रामायण आदि के अंदर बड़ी बढ़िया स्तुति कही है टाइम आज नहीं है अभी तक तो मिथिला पहुंच रहे हैं शादी परसों ही कराएंगे आखिरी दिन जिस दिन कथा समाप्त होगी तो महाराज देखो ये ये ये भक्ति है भगवान भी अपने भक्त का पूछते हुए उस स्थान पे पहुंच के उस भक्त का उद्धार कर दिया ऋषि ने नहीं बोला कि भैया यहाँ पे वह शिला है तो मैं यहाँ पे मैं लेके चलूंगा यहाँ पे आना है बोले पूछ स्वयं पूछा है भगवान श्री राम ने कि मुझे बताओ मैं मुझे जाना है उस अहिल्या के पास और उसे माँ की पदवी प्रदान करके महाराज की मैंने जो भी पाप करे अपने पैर को तुम्हारे देह से छुपाने के मुझे माफ करो देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं भगवान कहाँ प्रणाम करते हैं ऐसा प्रणाम इस संसार में कहा देखने को मिलता है कौन सा भगवान प्रणाम करता है एक तो कृष्ण है जहां माता मिल जाए वहां सबको प्रणाम करते हैं एक राम है जो मां मिल जाए हा चाहे वो महाराज निषाद राज की मां हो हाँ उनको भी के प्रणाम कर रहे हैं और आज अहिल्या को भी मां मान के महाराज देवी मान के प्रणाम कर रहे हैं ये राम का शील स्वभाव है यह बताता है दर्शाता है हमारे यहां पर उच्च स्थान किसके पास है बोले भैया सबसे ज्यादा शक्ति किसके अंदर होती है सबसे ज्यादा शक्ति इस संसार इस जंगल के अंदर होती है सिंह के अंदर सिंह भी किसी देवता के पास नहीं देवी के अंदर में है दुर्गा माता के अंदर में यह समझने की बात है जैसे पहले से ही भगवान ने दिखा दिया भैया अच्छे अच्छों को कंट्रोल देवी कर सकती है तुम कितने से कितने बड़े क्रोधवान क्यों ना हो कितने से कितने बड़े जंगली क्यों ना हो परंतु महाराज दुर्गा जैसी अगर मिल गई तो में कुत्ते बन जाओगे <laughs> यही बात है यहां पर भी महाराज मां का हा यहां अहिल्या ने बड़े प्यार से स्तुति करी स्तुति करने के बाद राम बहुत प्रसन्न हुए हैं दोनों का मिलन हुआ मिलने के बाद अब मेरे भगवान श्री राम मिथिला की तरफ चले हैं और चलते चलते भैया अभी बहुत समय लगेगा अब कल वो पहुंचेंगे मिथिला में जनक जी से मिलनों है अब तो आप आराम से उनकी मीटिंग वीटिंग करवाएंगे और उनकी बात करवाएंगे आज के लिए तो जय जय श्री श्याराम। अच्छा शिया राम जय शिया राम जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम गो राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गो राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गो राधे गो जय जय राध रमण हरी गोबिंदे राधे गो I'm not afraid.